रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु पूर्वी विभाग, विभाग द्वितीय साधना भक्ति साधना भक्ति के अंतर्गत वैदिक भक्ति का वर्णन चल रहा है वैदि भक्ति के वर्णन में चौसठ अंग बताए भक्ति के और वो चौसठ अंगों में पांच प्रमुख अंग बताएं उसकी चर्चा भी हमने कर कर ली और अभी आप आज उससे आगे जाएंगे भक्ति की पात्रता ये आज के अध्याय का शीर्षक है ओम अज्ञान सिमरान्य ज्ञान जन चक्षुर्मी तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभ स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेहं श्री श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैवांश साग्र जात सह गणुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यीधारधा कृष्णपाद गणिता श्री विशाखान्विता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वगलाधर श्रीवासादिगौरभक्तृंड हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे हरे डिवोशनल क्वालिफिशन्स योग्यताएं भक्ति में योग्यताएं है ये जो तो चौसठ अंक की बात है तो उसके श्लोक तैयार किए हैं 19 श्लोक है उसमें तो आजकल में वो तैयार हो जाएंगे रिकॉर्ड होकर के शायद पद्मनाभ का देगा उसको फिर मैं किसी को दे दूंगा एमपी फाइल्स तो उससे सब ले सकते हैं फोन में हम्म हाँ. उन्नीस श्लोकें हाँ उच्चारण में शायद पांच छह मिनट का वह बनेगा तो रोज सुनते रहेंगे तो चौसठ था, चौसठ अंग याद रहेगा ऐसे श्लोक श्लोक रूप में करने का यह महत्व है उसको याद रखना सरल हो जाता है ऐसे चौसठ अंग याद रखना शायद ज्यादा कठिन रहे श्लोक रूप में हमेशा याद रह जाते हैं इसकी वो व्यवस्था की जाएगी इस साइट आपको दे सकता हूं क्या नाम है चतुर्वेद प्रभु चार वेदों को वाले उनको दे दूंगा इस साइट, इस साइट। गोपाल जी चैतन्य ने या किसी को दे दूंगा फोन में वो लोग सब किसको चाहिए वो ले सकते हैं। वो जो चौसठ अंग बताए भक्ति के उसमें से आखिरी जो पांच है वो पांच ये जो पांच अंग की बात है वो पांच आखिर में है सात इकसठ बासठ तिरसठ और चौसठ ये श्लोक में ही बताया है जो आखिरी के पांच वो रिपीटेड है और रिपीटेड इसलिए है उसका पुनरावर्तन इसलिए क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए तो ये अभी आगे ज्ञान वैराग्योभक्ति प्रवेशता ईशत प्रथम एनाचित तय कुछ विद्वानों की संस्कृति है कि भक्ति तक पहुंचने में ज्ञान तथा त्याग महत्वपूर्ण कारक होते हैं किंतु वास्तविकता यह नहीं है वस्तुतः ज्ञान या त्याग का अनुशीलन जो कृष्ण भावनामृत में पाव जमाने के लिए अनुकूल होता है भले ही प्रारंभ में स्वीकार कर लिया जाए किंतु अंततः उनका तिरस्कार करना पड़ सकता है क्योंकि भक्ति यदि आश्रित है तो केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर अन्य किसी पर नहीं उसे निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए मोर देन सिंसियरिटी गंभीरता क्या निष्ठा लिख दिया है तो कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति में प्रवेश करने के लिए ज्ञान और वैराग्य चाहिए इसका यहाँ पे खंडन कर रहे हैं कि हो सकता है शुरुआत में इससे लाभ होता है कभी लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्ति इसके ऊपर आश्रित है इसको तो छोड़ना ही पड़ता है ज्ञान और वहराग को जबकि भागवतम में स्थापित करते हैं और भक्ति संदर्भ में विशेष रूप से जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ भागवतम प्रथम स्कंध का जब वर्णन करते हैं उसमें तो ये वस्तु स्थापित करते हैं कि भक्ति शुरुआत से लेकर के अंत तक कहीं भी ज्ञान या वैराग्य के ऊपर निर्भर नहीं है अपितु उल्टा है ज्ञान और वैराग्य भक्ति के ऊपर निर्भर है ये वहां पर स्थापित करते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयसी आशु वैराग्य ज्ञानम से तद अहेतुकम जो भक्ति में लगे हैं तो उनका ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है अहेतु कम मतलब बहुत प्रयास नहीं करने पड़े सरलता से उत्पन्न हो जाते हैं मतलब भक्ति में लगने से ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं वो भक्ति के साथ आते हैं उससे जनित होते हैं ना कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जनित होती है ये वहां पर विशेष रूप से स्थापित किया जीव गोस्वामी ने वहां पर लिखते अहेतु कम शब्दकार अहेतु कम शब्द कार बहुत प्रयास किए बिना तो जीव गोषा में लिखते हैं कि ऐसे लोग जो भक्ति में प्रगत होते हैं हैं तो उपनिषद इत्यादि थोड़ा सा पढ़ कर के ही उसका सब फटाफट समझ जाते हैं। उनको बहुत लंबा अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ती इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती की भगवान की कृपा यदुभे काठिन्य हेतु प्राय सता मते सुकुमारस तो यम का अभिमत है कि मानसिक तथा तो की कृतिम तपस्या से छूटने के लिए अनुकूल हो सकती है किंतु इनसे हृदय अधिक कठोर बनता है यह भक्ति की उन्नति बिल्कुल सहायक नहीं होते अतएव ये विधिया भगवान की प्रेमा भक्ति करने के अनुकूल नहीं है वस्तुतः कृष्ण भवन अमृत तथा स्वयं भक्ति ही भक्तिमय जीवन में प्रगति कराने के का एकमात्र उपाय है भक्ति परम है यह कार्य और कारण दोनों है भगवान सबों के कारण तथा कार्य है और उन उन ब्रह्मा या परम तक पहुंचने के लिए भक्ति योग अपनाना पड़ता है क्योंकि भक्ति भी परम है कार्य और कारण बताए कारण और प्रभाव की बात है ये भक्ति भक्ति भक्ति भक्ति भक्ति उत्पन्न करने के लिए ही ही कारण है है और भक्ति से भक्ति ही प्राप्त होती है। उसका प्रभाव भी है भक्ति। तो इसलिए भक्ति ही श्रेष्ठ है और वो किसी और वस्तु के ऊपर आश्रित नहीं है किंतु और जो कर्म ज्ञान इत्यादि है वो भक्ति का सहारा लेते हैं बिना थोड़ी भक्ति कर्म ज्ञान इत्यादि में आ, सफलता नहीं प्राप्त हो सकती उनके अपने अपने फल देने में जैसे कर्म का फल है स्वर्ग इत्यादि जाना पाप पुण्य कर्म अर्जित करना तो बिना थोड़ा सा तस् के भक्ति के थोड़े से ये बिना वो होता नहीं है उसका फल प्राप्त नहीं होता है ऐसे ज्ञान का भी जो फल है मुक्ति वो बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती भक्ति थोड़ी तो होनी ही चाहिए लेकिन भक्ति है बिना ज्ञान और कर्म के परम सिद्धि प्राप्त करा कराती इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की है मुझे भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है भक्तिया माम अभिज्ञाना यावन यश चमी मैं जिस प्रकार से हूं उसी प्रकार से मुझे केवल और केवल भक्ति से जाना जा सकता है गीता में अपने उपदेश के प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं चूंकि तुम मेरे भक्त हो अतः मैं तुम्हें इन रहस्यों की शिक्षा दूंगा वैदिक ज्ञान का अर्थ है अंतत परमेश्वर को समझना और उनके धाम में प्रवेश करने की विधि है भक्ति सभी प्रामाणिक शास्त्रों ने इसे स्वीकार किया है यानी लोग भक्ति योग की उपेक्षा करते हैं और दार्शनिक खोज में अन्यों को परास्त करने के प्रयास मात्र में वे भक्तिभाव उत्पन्न नहीं कर पाते भक्ति एकमात्र भगवत धाम में प्रवेश करने का उपाय है भगवत गीता में यह बात बार बार आती है परम धाम भगवान का धाम है निराकार निर्विशेष नहीं है और उसमें उस तक पहुंचने के लिए मात्र भक्ति ही पद्धति है भक्त्याम एक या ग्राह्या ये भी एक श्लोक भगवत गीता में कि केवल और केवल भक्ति से ही मैं ग्राह्य हूँ हर एक जगह पे हर एक लगभग हर एक अध्याय में गीता में यह बात स्थापित होती है। अध्याय में भी इसी प्रकार से बहुत विस्तार में इसको स्थापित किया जाता है। में कृष्ण कहते हैं तस्तुक्त योगी नो वैम आत्मन न ज्ञान नैराग्यम रायशे हे उद्धव जो लोग मेरी सेवा में गंभीरतापूर्वक लगे हुए हैं उनके लिए दार्शनिक चिंतन या ज्ञान तथा कृत्रिम वैराग्य का अनुशीलन अधिक उपयुक्त नहीं होता जब कोई व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है तो उसे भौतिक भोग के त्याग के सारे फल स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं और उसे परम सत्य को समझने के लिए काफी ज्ञान प्राप्त हो जाता है भक्ति में प्रगति की यही परीक्षा है भक्त कभी अंधकार में नहीं रह सकता क्योंकि भगवान उस पर विशेष दया दिखाते हैं और उसके अंतकरण से उसे प्रकाश प्रदान करते हैं ज्ञान दीपे न भास्व भगवान कहते हैं ना तो बार-बार इसमें कहते कभी अज्ञानी नहीं हो सकता क्योंकि भगवान स्वयं उसको ज्ञान प्रदान करते हैं ये उपया जो मुझे सतत रूप से भजन करने में लगे हुए हैं प्रीतिपूर्वकाम भजता ददा बुद्धि योगम तम उनको मैं बुद्धि योग देता हूं जिससे वो मेरे पास आए ये नमाम उपयान सीतेम एव अनुकंपाथम अहम अज्ञान जन तम नाशयामी आत्म भावस्थो ज्ञान दीपे ना उनके ऊपर अनुकंपा करके उनके हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है तो उसको मैं ज्ञान का दीपक जला करके उनके हृदय में स्थित होकर के उनके ज्ञान का अंधेरा दूर करता हूँ ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं इसके भक्त कैसे अज्ञानी हो सकता है तो ये यहां पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा है उसे अलग से ज्ञान इत्यादि अर्जन करने की आवश्यकता नहीं है उनको उनका फल स्वतः प्राप्त हो जाता है इसी के आगे 11-20, बत्तीस तैतीस श्लोक में उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं यथा कहते हैं किंतु ज्ञान विरक्ति आदि साध्यम भक्तिया सिद्ध थी लेकिन ज्ञान और विराग ज्ञान वैराग्य आदि जो भी कुछ है वो भक्ति मात्र केवल भक्ति से साध्य होता है उनके द्वारा ही उसका फल प्राप्त होता है भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त नहीं लेकिन ज्ञान वैराग्य फल जो है वह भक्ति से प्राप्त होता है यथा तथ्री जगह पर भागवत में कर्म यर्म भी तपसा ज्ञान दान धर्मेन धर्मेण श्रेयोभि सर्व मदभक्ति योगे न मद भक्तो लं जसा स्वर्गापर्गम मत धाम कथंचती कथित यदि यदि भक्त को थोड़ी सी ऐसी इच्छा है स्वर्ग जाने की या मुक्ति प्राप्त करने की या मेरा धन मेरा धाम प्राप्त करने की यदि कभी कभी ऐसी इच्छा भी है उसको तो वो सब मेरी भक्ति के योग के बल से ही प्राप्त हो जाता है जल्दी यदि इच्छा नहीं करनी चाहिए लेकिन है भी तो इससे प्राप्त हो जाता है करते हैं यहाँ पे अनुवाद हे मित्र मेरे भक्तों को सकाम कर्म तत्व दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन वैराग्य योगाभ्यास दान तथा अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं इन भक्तों को सारी वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, फिर भी वे मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते यदि कोई भक्त किसी भौतिक लाभ की यथा स्वर्ग प्राप्ति या कोई आध्यात्मिक लाभ जैसे वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा करता भी है तो मेरी अहितु की कृपा से उसकी इच्छाएं सरलता से पूरी हो जाती है वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भवन विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग के प्रति लिप्त रहता है प्रामाणिक गुरु के आदेश अनुसार नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति मनो से शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है। मतलब ये जो सब विचार हैं या इच्छाएं हैं कि स्वर्ग प्राप्त हो या तो मुक्ति प्राप्त हो भगवत धम प्राप्त हो तो ये इच्छनीय इच्छा इच्छ नहीं है ये इच्छनीय नहीं है फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो उसे मिलता है ऐसा बता रहे हैं श्री प्रोपाध्याय बता रहे हैं कि धीरे धीरे प्रामाणिक गुरु के आदर्श अनुसार यदि नियम से कार्य करेगा तो वो इच्छा उसे मुक्त हो जाता है प्रश्न प्रभुपाद बार बार बोलते हैं भगवत धाम वापस जाना गुड बैक होम बैक टू गोड है और यहाँ पे बताया है कि भगवत धाम जाने की भी यदि इच्छा है तो पूरी हो जाती है लेकिन इच्छनीय नहीं है इतनी तो कैसे समझे इसको तो भगवत जब भी प्रभुपात कह रहे हैं भगवत धाम वापस जाने की बात तो वो प्रभुपात वहां पे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं वहां पे भगवत धाम जाने से ये नहीं समझना है कि वो मुक्ति की इच्छा है भगवत धाम में रहने के लिए इस प्रकार से नहीं समझना है क्योंकि अन्य अन्य था बहुत जगह पे शिल ने इस विषय को विशेष रूप से चर्चा किया है कि भक्त को भगवत धाम जाने की भी इच्छा नहीं होती है वो तो इस भौतिक जगत में भी घूमता रहे कोई बात नहीं लेकिन उससे तो कृष्ण प्रेम उनकी सेवा में लगने की इच्छा है पिछल प्रूप बार बार स्पष्ट करते इसलिए इसको हम समझ सकते हैं यहाँ पे एक प्रश्न उठाते हैं जीव गोस्वामी यदि ऐसा कहते हैं कि भक्ति करने से स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है पाप पुण्य फल भी प्राप्त होते हैं और जो भी वस्तु है ज्ञान वैराग्य इत्यादि सब कुछ प्राप्त होता है भक्त को तो हम क्यों ऐसा देखते हैं कि भक्त भक्ति करता है तो भी ये चीजें प्राप्त तो होती नहीं है ऐसा भी देखते हम ये चीजें प्राप्त नहीं होती वो भक्ति करता रहता है लेकिन उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है या तो अचानक कर्मकांडी ब्राह्मण की तरह बुद्धिमान नहीं हो जाता है तो इसको कैसे समझे तो फिर उत्तर देते हैं कि यहां पे आता है यदि वन यदि वो इच्छा करता है तो इस प्रकार की कि मुझे ये चाहिए उसके लिए यदि करता है तो भगवान दे देते दे। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे वो ऐसी इच्छा नहीं करता इसलिए उसके भक्ति क्रिया के फल के रूप में भगवान ये सब भौतिक चीजें नहीं देते दे। यदि इच्छा करे तो फिर भगवान ठीक है चलो दे दे और क्या उसमें भगवान सोचते हैं यदि ऐसी कोई इतनी की इच्छा नहीं है तो भगवान ऐसे नहीं देते हैं क्योंकि भगवान को पता ये तो विश्व के समान है तो मैं विश्व क्यों जैसे-जैसे चेतावनी सुनाता है कि भक्त तो इच्छा करेगा बच्चा है लेकिन ये चीज मैं नहीं दूंगा उसको ऐसा करके तो इच्छा करने पर भी कहीं पर भोगन नहीं देते हैं भले के लिए तो इसलिए इच्छा नहीं करके वो लगा रहा भक्ति में तो निश्चित रूप से भगवान भक्ति के फल के रूप में वो नहीं दे देते उसकी भक्ति बनाए रखते हैं इसलिए यदि चाहिए वास्तव में कुछ चाहिए तो मांगना पड़ेगा अच्छे भगवान मैं अभी यह चार माला कर रहा हूं मुझे यह चाहिए इसलिए कर रहा हूँ इसको नित्य सोलह माला में मत गिनना <laughs> क्योंकि माला का फल ये नहीं मिलेगा <laughs> वो नित्य है वो तो नित्य कर्म है नित्य कार्य है वो तो उसका फल ऐसा भौतिक नहीं होता है तो इसलिए करके मांगना पड़ेगा इस, इसके लिए कर रहा हूँ तो इसलिए दीजिए इसलिए उसके लिए वो स्पष्ट हो जाएगा भक्त के लिए कि नहीं मैं तो देखो मांग रहा हूं यह तो गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए तो तत्पश्चात शिल रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक इंद्रिय में लिप्त ना होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु को ग्राह्य समझे यहाँ पे, पे रूप गोस्वामी कहते हैं रुचि उदहत भजन वि जब गुरु की शरण में जाकर के भक्ति के कार्य करते रहते हैं तो धीरे धीरे ये जो तो आसक्ति है वो समाप्त हो जाती है विशेष विशेषु गरिष्ठो राग प्रायोग विषय लगते हुए भी धीरे धीरे वो आसक्तियां समाप्त हो जाती है फिर कहते हैं अनासक्त विषयान यथारहुपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्य तत्प्रशल रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए यो भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त ना होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु को ग्राह्य संग उदाहरणार्थ भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपनी स्वाद इंद्रिय की तुष्टि के लिए सुस्वादु व्यंजन चाहता है अतएव इस दशा में अपनी जीववा की जिहवा की नहीं अभी तो कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ सुस्वादु व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं तब यह वैराग्य है व्यंजन बनाए जाए लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित न कर लिया जाए उन्हें भोजन अर्घ ग्रहण न किया जाए ऐसी किसी भी वस्तु का जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो परित्याग करने का व्रत ही वास्तव में वैराग्य है ऐसे वैराग्य से ही मनुष्य अपनी इंद्रियों की मांग को पूरा कर सकता है युक्त तो वैराग्य बहुत प्रचलित वस्तु प्रत्येक भौतिक वस्तु से कसराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तत्व करें, किंतु वे भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतएव उनका वैराग्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहाँ भक्ति से रहित इस तरह का कृत्रिम वैराग्य अपनाकर कोई निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिर गया और भव कलमश के प्रति आकृष्ट हो गया आज भी ऐसे अनेक बनावटी वैरागी हैं, जो कहने कहते हुए सन्यासी, जो कथा कथित सं बन जाते हैं और ऊपर ऊपर से यह दावा करते हैं कि आत्मा सत्य है और भौतिक जगत इस तरह जगत का कुत्रीं, कुत्रीं से दिखावा करते हैं इस तरह वे भौतिक जगत के त्याग का कृत्रिम रूप से दिखावा करते हैं किन्तु भौतिक किन्तु भक्ति तक न पहुंच सकने के कारण वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और पुनः परोपकार तथा राजनीतिक संघर्ष जैसे भौतिक कार्यो में लौट आते तथा कथित संन्यासियों के ऐसे बहुत ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त हैं जिन्होंने जगत को मिथ्या कहकर छोड़ दिया किंतु पुनः वे भौतिक जगत में आ गए क्योंकि वे वास्तव में भगवान के चरण की शरण नहीं खोज रहे थे तो यहाँ पे ऋपगोस्वामी अभी ये तीन श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं हरि प्राप्ति हरिसबंधी वस्तु मुस्परीगो वैराग्य फलगु कथये कथ्यतेन लक्षण अंगत्वे अत अंग नित्यादि निदिल कर्मण ज्ञानस्याध्याम क्या वैराग्य फलगुन प्रश्ताेद निरात यहाँ पे दो चीज बता रहे हैं एक तो वैराग्य और दूसरा युक्त वैराग्य वस्तुओं को अपनी समझ करके उसको त्याग कर दिया ये तो फलगु वैराग्य है वस्तुओं को भगवान की समझ करके उसको त्याग करना अर्थात उससे अपनी भोग वृत्ति को त्याग करना और भगवान की सेवा में लगाना ये युक्त वैराग्य है इसलिए अनासक्त विषयान विषयों में अनासक्त होकर के अनासक्त होकर के अर्थात उसमें भोगवृत्ति को त्याग करके उसमें जो हमारी भोग वृत्ति है हर एक चीज को देख करके हमको उसको भोगने का मन होता है भोगने की इच्छा होती है वो भोगने की इच्छा को त्याग करके उस वस्तु को लेकर के भगवान की सेवा में लगाना जो उसका वास्तविक भोगी है उसको अर्पण करना ये युक्त वैराग्य है भोग की वृत्ति का त्याग ये वास्तविक वैराग्य है और भोग की वस्तु का त्याग ये फलगु वैराग्य भोग की वस्तु को त्याग किया लेकिन भोग की वृत्ति का त्याग नहीं हुआ तो यह हो गया फलगु वैराग्य क्योंकि भोग की वस्तु तो हरे थे, लेकिन भगवान के भोग के लिए है। जब तक हमारी भोग की वृत्ति रहती है तो हरेक वस्तु हमें अपने भोग के लिए लेते हैं इसलिए भोग की वस्तु को त्याग करके वास्तविक वैराग्य नहीं होते उसको फलगू वैराग्य कहते हैं ऐसे वैराग्य का क्या होता है क्योंकि भोग की वृत्ति त्यागी नहीं है तो भोग की वस्तु को त्याग दिया क्योंकि भोग की वस्तु यदि सामने है तो भोग की इच्छा होती है और भोग से दुख प्राप्त होता है इसलिए भोग की वस्तु को छोड़ेंगे उसके पास नहीं जाएंगे तो भोग की इच्छा उत्पन्न नहीं होने से भोग में नहीं लगेंगे और भोग में नहीं लगेंगे तो उससे उस पर दुख भी प्राप्त नहीं हो सुख भी प्राप्त इस तरह से वो सोचते कम मुक्त हो जाएंगे सुख दुख दोनों से किंतु दो समस्या है आनंदमय जो जीव है वो आनंद चाहता है हमेशा वो उसकी वो स्वाभाविक स्थिति है उस वो उससे आनंद ये जीव का स्वभाव है सच्चे आनंद उसमें से आनंद एक जीव का स्वभाव है उसके बिना वो नहीं रह सकता है और क्योंकि जीव जीव है चित है चेतना है इसलिए वो निष्क्रिय भी नहीं रह सकता है नहीं कश्य क्षण धातु तिष्ट कर्मकृत तो समस्या क्या है भौतिक जगत में भोग की वस्तु है और हम है हमारी इंद्रियां हैं इंद्रियां भोग की वस्तु के संपर्क में आकर के भोग को उत्पन्न करती है और भोग से उत्पन्न अनुभव सुख और दुख दिलाते हैं और इस तरह से भौतिक जगत में फसाते रहते हैं और ये भौतिक जगत दुखाले है इससे हमारे दुख बढ़ते जाते हैं समाधान क्या है मायावादी समाधान है भोग की वस्तु के पास मत जाओ ना जाओ जाओगे भोग की वस्तु के पास ना होगा भोग में लिप्त होना न होगा भोग का सुख दुख रूपी अनुभव और ना होगा भौतिक जगत का दुख इसलिए बंधन नहीं होगा ये है मुक्ति भोग के पास मत जाओ ऐसा कर सकते हैं और निश्चित रूप से थोड़ा समय ये भोग के पास यदि नहीं जाते तो भोग की वृद्धि कम होती रहती भो, भो, भोग के पास नहीं जाते हैं तो भोग करने की इच्छा नहीं होती शुरुआत में मन में रहती है धीरे धीरे मन से भी निकालते लेकिन जैसे ये स्थिति भी प्राप्त हो गई कि कोई भोग नहीं कर रहा है वो किसी भौतिक वस्तु से संपर्क ही नहीं है उसका समाधि की स्थिति में पहुंचा है किंतु आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि दुख देने वाली वस्तु तो हटा दी लेकिन आनंद कहा है वो नहीं मिल रहा है और निष्क्रिय बैठा है तो वो कुछ क्रिया भी करनी होगी क्योंकि जातो ना ही तो क्षण और आनंद नहीं है उसके पास तो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं होने के कारण उधर भी वो बोर हो जाता है ब्रह्मज्योति में भी इसलिए फिर विवश होता है कि उसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा तो उसको आध्यात्मिक कार्य का तो विचार ही नहीं है उसको ये तो पता ही नहीं है सब वस्तु भगवान की सेवा में लगनी चाहिए तो इसलिए वापस वो भोग के कार्य में पड़ जाता है इसको कहते पतन आरोही परम पदन तथा पतन यनादृत युष्म अंग्रह कि वो उच्च पद तक पहुंच करके भी सभी इंद्रियो सूक्तियों से मुक्त हो के भी इतने कष्ट सहन करके भी वापस नीचे गिरता है क्योंकि वो आपके जो चरण कमल है उसका अनादर करता है या आपके भक्तों का अनादर करता है अर्थात आपके चरण कमल को उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो उसके पास उसके उत्पन्न आपके चरण कमल की सेवा से उत्पन्न जो आनंद है वो प्राप्त नहीं हुआ उसके कारण वो संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए वापस पतन को प्राप्त हुआ वापस वो भौतिक कार्य में लग गया तो है प्रा मतलब यह है प्रापंचिकया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुन मुक्षुभ भी परल्गु कथये प्रापंचिकुद्ध्यापंच प्रपंच मतलब ये भौतिक जगत प्रापंच मतलब भौतिक जगत का प्रापंचिकुद्ध्या ऐसी बुद्धि लेकर के कि ये वस्तु भौतिक जगत की है तो ऐसी बुद्धि लेकर के उस वस्तु का त्याग वस्तु न प्रापंचतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुक्षु भी परित्याग प्रापंचतया बुद्धिया वस्तु न परित्याग वस्तु का परित्याग कर दिया प्रपंच के ऐसा कह करके ऐसा सोच करके ऐसी बुद्धि करके लेकिन वास्तव में वो जो वस्तु है वो तो हरिसंबंधी है हर एक वस्तु हरि संबंधी है सब कुछ हरी से आता है सब कुछ उनकी सेवा में लगना चाहिए इसलिए हरि संबंधी वस्तु न हरि के संबंध में जो वस्तु है उसका त्याग प्रापंच ऐसा समझकर ऐसी बुद्धि से त्याग किया ऐसा त्याग फलगु वैराग्य कहा जाता है क्योंकि हर एक वस्तु हरि संबंधी है उसके वस्तु का त्याग कहां से करेंगे तो इस तरह से वो फलगु वैराग्य हो गया जबकि वास्तविक वैराग्य क्या है कि हर एक वस्तु हरि संबंधी है तो वस्तु को हरि की सेवा में लगाना यथारूप वो वास्तविक वैराग्य उसमें भोग वृत्ति नहीं करना अनासत विषयान तो दूसरी पद्धति है वस्तु है मैं हूं भोग की वृत्ति है लेकिन समझ गए ये वस्तु भगवान की है उनकी सेवा में लगनी चाहिए मुझे इसमें भोग नहीं करना है तो भोग की वृत्ति को त्याग दिया वस्तु वही की वही रही उसका उपयोग वही का वही रहा भगवान की सेवा में लगा दिया ये जो वही राज्य है वो युक्त वैराग्य कहते हैं इसको प्रश्न है आपका हमारी है कि हर चीज हरि संबंधी है किंतु मान लीजिए कोई वस्तु है वो वस्तु हम हरी की सेवा में कैसे लगाए यह पता नहीं चल रहा है ना ही वो वस्तु हमारी है तो क्या उसको सेवा में लगाए नहीं लगाए क्या करे उसके साथ ये प्रश्न है सही तो हर वस्तु हरि संबंधी है तो हमको पता है लेकिन जब तक वो वस्तु का हरी से संबंध पता नहीं चलता है या वो कैसे हरी की सेवा में लगेगी वो नहीं पता चलता है या पता चलने के बाद भी हम उसको हरी की सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो वो वस्तु से दूर रहना चाहिए उसको स्वयं भोग नहीं करना चाहिए समझ रहे हैं? वो वस्तु से क्योंकि कछुए की तरह है ना जब अपने इंद्रिय तृप्ति की बात आई तो इंद्रिया अंदर जब भारी की इंद्रिय की बात आई तो इंद्रिया बाहर वैसे तो ही कोई वस्तु है हमें दिख रही है लेकिन पता नहीं है तो भगवान की सेवा में कैसे लगेगी ठीक है छोड़ो तो फिर हमारा क्या उससे कुछ मतलब ही नहीं है उस वस्तु से हमारा जब भगवान उसको स्फूरित करेंगे कि कैसे है मेरी सेवा में लगेगी तब उसको उपयोग करेंगे तब तक यह हमारी नहीं है खत्म उस तरह से परित्याग को फल्गु वैराग्य नहीं करेंगे हरि संबंधी वस्तु ना जिसका संबंध हमको पता है यह हरी से संबंधित है उसकी सेवा में लगनी चाहिए तो तो इसलिए जो भक्त जितने प्रगत होते हैं वो उतनी ज्यादा वस्तु भगवान की सेवा में लगा पाते हैं कि वो देख पाते हैं वस्तु का भगवान की सेवा से, से संबंध और इस तरह से लगा पाते हैं जैसे रामानंद राय है तो वे जवान स्त्रियों को भगवान की सेवा में लगा पाए उनके शरीर की मालिश करके उनको नाटक के लिए तैयार करते हैं जगन्नाथ भगवान के अभी वो देख पा रहे हैं कि ये जो सुंदर सुंदरी स्त्रियां हैं ये इनका शरीर भगवान की सेवा के लिए वो वो संबंध देख पा रहे हैं अभी हमारे जैसे लोग जाएंगे तो थियोरिटिकली पता है सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है सभी वस्तु, लेकिन वो वस्तु से दूर रहना चाहिए क्योंकि हम लगा नहीं पाएंगे हम उल्टा भोग कर बैठेंगे इसलिए दूर रहो जितने जितने प्रगत होंगे उतनी ज्यादा वस्तुएं हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं इसलिए साधन अवस्था में नियम है बहुत सारे नियम हैं। साधन अवस्था में इस प्रकार का त्याग है वस्तु से दूर रहो क्योंकि वो वस्तु यदि भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो वैराग्य तो हुआ ही नहीं हो भोग हो जाएगा इसलिए अनासक्त से विषयान है विषयों से अनासक्त होकर के करना है और वैराग्य तभी होगा जब विषय से अनासक्त है तो यदि विषय भोग करते करते बोलेंगे ये फल ये युक्त वैराग्य है तो अनासक्त शब्द निकाल लेंगे तो युक्त युक्त रह जाएगा वैराग्य नहीं रहेगा उसमें केवल युक्त रह या भुक्त रह जाएगा भुक्त वैराग्य भोग भोग रह जाएगा योग नहीं रहेगा उसमें वैराग्य तो है ही नहीं कहा भु, भुक्ति हो जाएगी वैराग्य शब्द निकल गया युक्त का हो गया भुक्त भुक्त मतलब भोगा हुआ हम्म hmm. युक्त ये वैराग्युक्त पे बताना पड़ता है अभी हम सवाल सुनते समय हो गया है साढ़े तीन भी बजे है और निकाली श्री प्रभुपाद की जय श्री रूप गोस्वामी प्रद की जय श्री भक्ति कामी संये गौरव दे